कुछ लोगों का जो मत है प्रथम सूत्र सूत्रपंच से पूर्व पक्ष बताया गया है और अंतिम सूत्र त्रय से सिद्धांत बताया गया है स ये नम्ह गमेती स्वाक्यस्त ब्रह्म पदार्थ के विषय में तो इनके अनुसार फिर ब्रह्म पदार्थ हो जाएगा परब्रह्म ही उसे ही गंतव्य मानना पड़ेगा तो उस गंतव्य के स्वरूप का विचार करके बताया गया कि परब्रह्म गंतव्य नहीं हो सकता वो सर्वगत होने से सर्वात्मा होने से गंतव्य नहीं हो सकता अब गंता के स्वरूप का विचार करके भी यह बताया जा रहा है कि परब्रह्म स ये नमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता यदि आपके कथन अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है तो उसे प्राप्त करने वाला गंता जो जीव है उत्तरायण मार्ग से जाने वाला वह क्या उसका अवयव है गंतव्य का परब्रह्म का या विकार है ये अवयव पक्ष तथा तो विकार पक्ष हैं भेदा भेदवादियों के या सर्वथा भिन्न गंतव्य ब्रह्म से गंता जीव है तो अवयव पक्ष में और विकार पक्ष में दोष बता करके अथ अन्य एवं जीव ब्रह्मण इत्यादि से तृतीय विकल्प का उत्थापन करके फिर उसका निराकरण करने के लिए गंतव्य पर से भिन्न जो घनता जीव है उसके परिमाण के विषय में तीन विकल्प करके तृतीय विकल्प का निराकरण कर दिया ये जो पर से भिन्न जीव है उसे क्या अनुपरिमान मानोगे या मध्यम परिमाण वाला मानोगे या व्यापक मानोगे तो यदि व्यापक है आकाश के तरह तो फिर गंतव्य नहीं होगा नहीं बनेगा वो उसमें गमन जैसे आकाश का कहीं आना जाना नहीं होता है ऐसे आकाश के तरह व्यापक गंता का भी गमन सिद्ध नहीं होगा और मध्यम परिमाण मानेंगे तो अनित्यत्व की आपत्ति आएगी अनुपरिमान मानने पर सर्व शरीर वर्ती संवेदना की अनुपत्ति होगी सिद्धि नहीं हो पाएगी इस प्रकार ये अन्य पक्ष का व्यावर्तन कर दिया और फिर तीनों पक्षों में विद्यमान जो दोष हैं उन्हें बताया गया कि इन सब पक्षों में अनिर्मोक्ष प्रसंग दोषाता है विकार पक्ष में भी अवयव पक्ष में भी और सर्वथा भिन्न पक्ष में भी इसलिए कि इनके अनुसार ये जीव स्वरूप नित्य हैं सत्य हैं संसारित्व और ये संसारित्व यदि माना जाएगा वास्तविक तो उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी नित्य है वास्तविक है तो वास्तविक है और नित्य है तो निवृत्ति नहीं हो पाएगी तो संसार निवृत्ति तो मोक्ष है वो बना रहेगा और यदि सत्य मान करके घटादि के तरह निवर्त्य मानते हैं तो संसार निवृत्त हुआ तो फिर संसारित्व जो घनता का स्वरूप है वही नहीं रहा तो घनता के विनाश की आपत्ति आएगी तो मोक्ष में उसका अन्वय नहीं हो पाएगा इस प्रकार अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है क्योंकि सिद्धांति जैसा ब्रह्म का ब्रह्म ही जीव का पारमार्थिक स्वरूप मानते हैं ऐसा पारमार्थिक स्वरूप ये तीनों भी जीव का ब्रह्म को नहीं मानते अपितु तो मानते हैं ये जीव का संसारित्व ही वास्तविक स्वरूप इसलिए संसारित संसार, संसार निवृत्त हुआ तो फिर संसारी स्वरूप का भी नाश होने से जीव नष्ट हुआ यही मानना पड़ेगा अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा वेदांत मत में तो जीव भाव कल्पित हैं पारमार्थिक ब्रह्म भाव है उस पारमार्थिक अपने ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप से मोक्ष में भी अन्वित होकर के रहता है जीव और कर्म से मोक्ष मानने वाला जो मीमांसकों का मत है उसका भी अनुवाद करके निराकरण यत् कैश्चित इत्यादि से किया जा रहा है तो मीमांसकों का मानना है कि मनुष्य जीवन में मनुष्यों को चाहिए कि नित्य नित्यनैमित कर्म करते हुए रहें और काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म जो जन्मांतर के आरंभक बनते हैं वे न करें तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने से प्रतिवाय दोष नहीं होगा और काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म के न करने से और जो पहले किए हुए कर्म हैं उनका वर्तमान जन्म में फलोपभोग करके क्षय होगा तो वर्तमान शरीर छूटने के बाद भावी शरीर का निमित्त जो कर्म है वह न रहने से निमित्तापाय नैमित्तिक कश्यापि अप के अनुसार मोक्ष सिद्ध हो जाएगा संसा जन्मांतर नहीं होगा जन्मांतर न होना ही तो मोक्ष है इस प्रकार मोक्ष की उपपत्ति होगी इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है जीव का वास्तविक ब्रह्म भाव स्वीकार करने की जरूरत नहीं है उसे ब्रह्म से अनन्या मानने की जरूरत नहीं ये जो मीमांसकों का मत है इसका अनुवाद हुआ अब निराकरण कर रहे हैं तद असत इत्यादि से तद असत इत्यादि जो भाष्य है इसे देखिए कि प्रमाणा भावात तत्वासी तो, नंबर पृष्ठ पर यह तद असत भावात तो वाक्य है तत्न मीमांसकों का कथन कि ऐसा जीवन भर करते रहेंगे नित्यनैमित कर्म पाप और सकाम पुण्य नहीं करेंगे और प्रारब्ध का भोग करके क्षय करेंगे तो जन्मांतर नहीं होगा मुक्त होगा ये कहना जो है मीमांसकों का गलत है असत्य का अर्थ गलत है क्यों तो कहते प्रमाणाभावात प्रमाणाभावात का अर्थ करते हैं टीकाकार एवं वृत्तम मोक्ष हेतु इति अस्मिन अर्थे माना भावात्थ एवं वृत्तम का हैं इस प्रकार का आचरण वृत्तम कहते हैं आचरण को तो किस प्रकार का आचरण की काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म का न करना नित्यनैमितिक कर्म का करना इत्याकारक जो आचरण है यह आचरण मोक्ष का हेतु है यह बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है ते कते एवं वृतम मोक्ष हेतु इति अर्थ अर्थे जो मीमांसकों ने आचरण बताया इस आचरण में और मोक्ष में हेतु हेतु भाव बताने वाला कोई प्रमाण न होने से माना भावात का यानी जो प्रमाणाभाव का यह अर्थ निकला अब मूल में देखिए भाष्य में नहीं एक शास्त्रेण केनचित प्रतिपादित मोक्षार्थी समाचरेति इति। यदि कोई श्रुति वचन ऐसा नहीं है कि ये बता रहा हो कि जो मोक्षार्थी हैं, मोक्ष चाहता हैं। उसे सकाम कर, पुण्य कर्म और निषिद्ध कर्म छोड़ देना चाहिए नित्यनैमितिक कर्म का ही आचरण करते हुए प्रारब्ध का भोग करके क्षय करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए मोक्षार्थी को ऐसा बताने वाला कोई शास्त्र वचन नहीं है किसी शास्त्र ने ऐसा नहीं बताया है ये प्रमाणाभाव सूत्र का व्याख्यान किया जा रहा है तो फिर ये मीमांस कैसे कह रहे हैं तो कहते हैं स्वमनी सया स्वमनीषया तूतत् तर्कित यस्मा कर्म निमित्त संसार तस्मात्मित न इति भविष्य सो मनी स्वनीषया तर्कितम ऐसा अनुय करना कि जिस कारण से मीमांसक कहते हैं कि जिस कारण से यह संसार कर्म निमित्तक है कर्म न हो तो संसार यानी जन्म नहीं होगा जन्म के लिए कर्म की जरूरत है कर्म फल भोगने के लिए तो जन्म होता है का अर्थ है कर्म संसार के प्रति निमित्त है कारण है तो कहते हैं तस्मात्मितभावत् तो कर्मरूपी जो निमित्त है संसार का उसका अभाव हो जाएगा तो संसार का भी अभाव हो जाएगा संसार संसाराभाव भविष्यति न भविष्यति संसार का मतलब संसार का अभाव होगा संसार अभाव ही मोक्ष है इति ये तत्त ये जो कहना है मानना है ये सोमनिषया कल्प तर्कितम यानी कल्पितम अपने बुद्धि प्रभो तर्क से ही निश्चित किया है मीमांसकों ने उनके इस निश्चय का संवादक वेद वाक्य नहीं है कोई वेद मूलक ये निश्चय नहीं है अपने बुद्धि में आया हुआ जो तर्क है उस तर्क के आधार पर ये निश्चय कर बैठे हैं पूर्वाग्रह कर बैठे हैं मीमांसक तो नच एत तर्कित शक्यते इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तर्क एवं मानम इत आह नच न चेत इति यदि मीमांसक ये कहें कि मान लिया कोई श्रुति प्रमाण इस साध्य साधन भाव को बताने वाला नहीं है लेकिन तर्क यानी अनुमान भी तो एक प्रमाण होता है तो ये अनुमान प्रमाण से ही इस प्रकार का आचरण तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव निश्चित हो जाएगा तो तर्क ही प्रमाण हो जाएगा इस साध्य साधन भाव में इस प्रकार की मीमांसकों ने शंका की वही शंका बताई कि तर्क एवं मानम टीका में इस प्रकार का आचरण तथा मोक्ष इनके साध्य साधन भाव का व्यापक तर्क ही प्रमाण है मनुमान ही प्रमाण है ऐसा यदि मीमांसक कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं इत आह नच तो नर्क न चतत् तर्कित शक्यते नित्ता भाव से दुर्ज्ञानवाद शब्द से लेना ये जो कार्यकारण भाव बताया जा रहा है कि मोक्ष का हेतु इस प्रकार का आचरण है इस प्रकार का आचरण तथा मोक्ष इनका हेतु हेतु भाव, तर्क यानी अनुमान से भी निश्चित नहीं किया जा सकता न शक्य थे तर्क तुम क्यों कहते इसलिए कि संसार का निमित्त जो कर्म है उसके अभाव को जानना कठिन है निमित्ताभाव से दुर्ज्ञानवात यह बताया जा रहा है तर्क अपने बुद्धि से प्रभो तर्कमात्र से इस प्रकार का आचरण तथा तो कर्मा रूप रूपमोक्ष इनके साध्य साधन भाव का नहीं अनुमान लगाया जा सकता निश्चय किया जा सकता इसमें हेतु बताया जा रहा है निमित्ताभाव से दुर्ज्ञानवाद निमित्त शब्द से लेना संसार का निमित्तभूत कर्म गहना कर्मणोग भगवान कह रहे गीता में तो उन गहन कर्मों का अभाव निश्चय करना बड़ा कठिन है सहसा नहीं हो सकता तर्कमात्र से तो निमित्ता दुर्ज्ञान इस हेतु का ही स्पष्टीकरण करते हुए कहा जा रहा है तेजा विरुद्ध फलाना उपभोग असम अच्छा हाँ तो बहुनी ही कर्मा जात्यंतर संचिता इष्टानिष्ट विपा एक कश्य जंतो संभाव्यंते संचितानी में नीमें जो इकार है वो दीर्घ होना चाहिए किसी में होगा दीर्घ उसमें दीर्घ है ना इसमें दीर्घ नहीं है दीर्घ होना चाहिए एक है संचितानी और आगे है इष्ट <coughs> तो अक स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ है तो कहते हैं जात्यंतर संचितानि इष्टानिष्ट विपा बहूनी कर्माणी एक एक, -एक हो संभाव्य जंतु यानी जीव अरे एक जंतो यानी एक एक, हो एक, -एक जीव के संसार में तो अनेक जीव है ना अनेक जीववादी है मीमांसक तो अनेक जीवों में से एक एक जीव के भी इस अनादि संसार में ये पहला पहला जन्म तो नहीं है असंख्य जन्म हुए हैं बहुत जन्म हुए पहले तो जात्यंतर शब्द से लेना पूर्ववर्ती जाति यानी जन्म जात्यंतर का अर्थ हुआ जाती यानि वर्तमान जन्म जात्यंतर यानी इस जन्म से पूर्ववर्ती अनेक जन्म और संचित शब्द का अर्थ है अनुष्ठित तो जात्यंतर संचित एक कर्म का विशेषण है तो जात्यंतर संचित का अर्थ निकला पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो कर्म है उनका और एक विशेषण है इष्टानिष्ट विपाकी विपाक शब्द का अर्थ होता है फल विपाक फल वो दो प्रकार का है इष्ट अनिष्ट इष्ट फल है कर्म का सुख और अनिष्ट फल है दुख तो इष्टानिष्ट फलानी का विपाकानी का अर्थ निकलेगा सुख दुख फलकानी कर्माणी इष्ट सुख अनिष्ट दुख यह है विपाक यानी फल जिन कर्मों का इष्टानिष्ट में पहले द्वंद्व समास और फिर फल शब्द के साथ बहुरी समास। तो समासानिष्टे यानी सुख दुख दुखे विपाके विपाको यानी फले ये साम कर्म नाम ताष्टानिष्ट विपाका कर्माणी तो दोनों के अंत में सूर्यमान विपाक शब्द का दोनों के साथ अन्वय होगा इष्ट विपाक अनिष्ट विपाक आनी उन्हें सुख फलक तथा दुख फलक फलक ऐसे पूर्व जन्म में अनुष्ठित कर्म एक एक जीव के मात्र इसी एक जन्म में भोगने योग्य ही नहीं हैं बहुनी संति बहुत हैं बहुनी सुख दुख रूपी विपरीत फल वाले सभी कर्मों का इसी शरीर में उपभोग होगा यह नहीं कहा जा सकता ये कल्पना नहीं की जा सकती कहते हैं कि तेषाम विरुद्ध उपभोग विरुद्धफलां युगपुपभोग असंभवा काचित्ल निर्मी निर्मिमते काचि तु देश काल काल्त प्रतीक्षाणी आसत इवशिष्ट सांप्रतेन उपभोगे क्षपण असंभवा तो ये कहते हैं तेषाम विरुद्ध फला इसमें तेषाम ये सरो नाम पूर्व जन्म में अनुष्ठित सुख दुख फलक जो अनेक कर्म है उनका परामर्शक है एक एक जीव के अनेक कर्म है उनका परामर्शक हुआ तेषाम शब्द और वे कैसे हैं तो विरुद्ध फलक है सुख दुख का आपस में विरोध है और वो है फल जिन कर्मों का ऐसे सुख दुख फलक पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो कर्म है उनका युगपत उपभोग असंभवात एक साथ विपरीत फल वाले कर्मों का फल उपभोग संभव नहीं है युग युगपत यानी एक ही जन्म में एक हाँ हाँ हा, एक ही जन्म में एक साथ वो सारे कर्म जो पूर्व जन्म में अनुष्ठित हैं विपरीत फल वाले उनका एक ही शरीर से उपभोग संभव नहीं है कुछ ऐसे पुण्य हैं जिनका फल जो सुख है वो मानव शरीर से नहीं भोगा जा सकता उसके लिए देवता शरीर चाहिए और कुछ ऐसे पाप हैं जिनका फल उपभोग मानव शरीर से नहीं हो सकता उसके लिए नारकीय शरीर चाहिए ऐसे भी कुछ पाप कर्म है तो एक ही मानव शरीर से उन सब संचित कर्मों का फलोपभोग संभव नहीं है तो तेषा यरुद्ध फला नाम युगपथ यानी एकस्मिन जन्म नहीं यहाँ पर युग शब्द युगपत शब्द का अर्थ लेना एक ही जन्म में वर्तमान शरीर से मानव शरीर से ही उपभोग असंभवात काीचित लब्ध अवसराणी ईदम जन्म निर्मिमते तो जो लब्ध अवसर है यानी प्रारब्ध बनकर के सामने आए फलोन्मुख हो गए पूर्व में अनेकों जन्मों में अनुष्ठित कर्मों में से जितने कर्म फलोन्मुख हो गए प्रारब्ध बनकर के प्रकट हुए वे ईदम जन्म निर्मिमते इस शरीर का आरंभ करते हैं अपना फलोपभोग कराने के लिए और बाकी जो फलोन्मुख नहीं हुए पहले जन्मों में अनुष्ठित हैं अभी उनका फलोपभोग भी नहीं किया है जीवों ने वे फिर अपना फल दिलाने के लिए निमित्त भूत देशकाल की प्रतीक्षा करते हैं देशकाल वस्तु की प्रतीक्षा करते हैं तो ये कह रहे हैं कि कानीचित तू देश निमित्त प्रतीक्षाणी आसते तो कुछ कर्म अपने सहयोगी देशकाल वस्तु की अपेक्षा करते रहते हैं प्रतीक्षा करते हैं हां आसते कर्म कानीचित ये करता है ना तो वे वो प्रतीक्षा करते रहते हैं अपना फल देने के लिए प्रतीक्षारत होते हैं इत्यतः तेषाम वो जो अभी प्रतीक्षारत हैं फल देने के लिए जिनके फल को भोगने के लिए वर्तमान शरीर निर्माण नहीं हुआ है वर्तमान शरीर का निर्माण जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए हुआ है वे तो लब्ध अवसर फल कर्म हैं। वो है प्रारब्ध कर्म उन्हीं का मात्र फलोपभोग यहाँ पर होगा इस जन्म में और उन्हीं प्रारब्ध कर्मों का क्षय वर्तमान जन्म में उपभोग से होगा और जो प्रतीक्षारत है संचित कर्म उनका इस जन्म में होने वाले उपभोग से क्षय नहीं होगा ये कह रहे हैं कि अवशिष्टानाम तेषाम अवशिष्टान सांप्रतन उपभोगे न क्षपण असंभवात तो सांप्रत यानी वर्तमान तो ये जो वर्तमान उपभोग हो रहा है इस जन्म में इससे वे जो संचित रूप कर्म है जिनका फल उपभोग करने के लिए वर्तमान शरीर आरंभ नहीं हुआ उनका क्षपण वर्तमान जन्म में होने वाले उपभोग से नहीं होगा व प्रारब्ध का होगा संचित का नहीं होगा तेषा शब्द से संचित को लेना है तो क्षपण असंभवात न यथावर्णित चरित वर्तमान देहपाते देहांतर निमित्ता भाव शक्यते निश्चितुम तो वर्तमान शरीर छोड़ने पर देहांतर का कोई निमित्त तो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता भले ही वर्तमान मानव शरीर में माना जाए कि वह नित्य नैमित कर्म ही किया है सकाम पुण्य कर्म और पाप नहीं किया यथावर्णित चरित शब्द से ऐसे मनुष्य को लेना जो मुक्षु बन करके जैसा मीमांसकों ने मार्गदर्शन किया ऐसा ही कर रहा है नित्यनैमित्तिक कर्म करता जा रहा है सकाम कर्म तथा तो पाप कर्म नहीं कर रहा है और वर्तमान में जो प्रारब्ध का फलोपभोग है वो कर रहा है ऐसे व्यक्ति का भावी जन्म नहीं होगा भावी जन्म का कोई निमित्त तो नहीं है ये निश्चय करना संभव नहीं है उसका भी संचित कर्म रहेगा ये कह रहे हैं कि सांप्रत्य न उपभोगे न क्षपण असंभवात न यथावर्णित चरित श्या यथावर्णित चरित है वो मुमुक्षु का अनुयायी वह मुत्यनैमित्तिक कर्म करता हुआ पुण्य सकाम पुण्य तथा पाप न करता हुआ रह रहा है जीवन भर फिर वर्तमान देह पाते उसका वो वर्तमान शरीर छूट गया तो देहांतर निमित्ताभाव निश्चे तुम न शक्यते जो क्षपण असंभवाद के पास न है वह शक्य शक्यते के साथ आएगा कि भावी जन्म का उसके पास कोई निमित्त नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता भावी जन्म का निमित्त उसका जरूर रहेगा वो संचित कर्म पूर्व जन्म में किए हुए वे कर्म जिनका फलारंभ नहीं हुआ है, अब कर्म से सद्भाव सिद्धिच इसका अवतरण है टीका में ननु तवापि एक तर्कमात्र एक जन्मनी अनेक विरुद्ध कर्म नाम भोग अयोगातो अस्ति अवशिष्ट कर्म जन्मांतरस्य निमित्तम् इति आशंक्य त्र माणम आह कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्चे तो मीमांसक सिद्धांति के प्रति शंका कर रहे हैं तो जैसे आप कह रहे हो कि आपके बुद्धि में प्रकट हुए तर्क मात्र से आपकी ये कल्पना है कि नित्य नित्यनैमित्तिक कर्म करते रहेंगे सुख दुख का वर्तमान जन्म में अनुभव करके पहले किया हुआ कर्म क्षीण हो जाएगा और जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से जन्मांतर नहीं होगा मोक्ष होगा ये तो आपके बुद्धि से प्रभव तर्क से मात्र आपने निश्चय किया ये मीमांसकों ने सिद्धांतियों को कहा ना सो मनी सया तू एत तर्कितम इत्यादि वाक्य से मीमांसक कहते हैं फिर आपने भी जो ये कहा है कि प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त संचित कर्म भी हैं पूर्व अनेक जन्मों में किए हुए जो परस्पर विपरीत फल वाले कर्म हैं उनका एक ही जन्म में फलोपभोग संभव न होने से जिन कर्मों का फलोपभोग इस शरीर में संभव है उनका तो क्षय होगा प्रारब्ध का और जिनका फलोप इस जन्म में नहीं हो रहा है ऐसे संचित कर्म जन्मांतर के निमित्तभूत रहेंगे जो नित्य निमित्त कर्म कर रहे हैं पाप नहीं कर रहे हैं सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं उनके भी जन्मांतर के निमित्त संचित कर्म रहेंगे ये जो आपने अभी बताया ये भी तो एक प्रकार से तर्क से ही बताया है कोई शास्त्र तो प्रमाण इसमें है नहीं संचित के सद्भाव में इस प्रकार की मीमांसकों की सिद्धांति के प्रति शंका है ये टीका में लिखी है टीकाकार ने कि ननु तवापि ए तत्त तर्कमात्र आपका भी तो ये कथन तर्क से ही निश्चित हो रहा है क्या कि एकस् जन्मनि अनेक विरुद्ध फलाना कर्मण भोग अयोगा एक जन्म में परस्पर विरुद्ध फल वाले अनेक कर्मों का फलोपभोग संभव नहीं है इसलिए अस्ति अवशिष्ट जन्मांतरस्य से निमित्त तो जन्म का निमित्त अवशिष्ट है विद्यमान है इति एतत तवापी तर्कितम एव ये लगाना तर्क मात्रम एवं तो ये भी तो आपने तर्क से ही निश्चित किया है कोई शास्त्र वचन से तो निश्चित नहीं होता इस प्रकार की मीमांसकों की शंका है सिद्धांति कहते हैं कि आप छांदोग उपनिषद पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि संचित कर्म का निश्चाय शास्त्र प्रमाण भी है केवल तर्क मात्र नहीं है हमारा ये शास्त्र वचन प्रमाण के रूप से बताया जा रहा है तो ये कहते हैं कि इति आशंक्य तत्र मानम आह मानम यानी शास्त्र प्रमाणम तो शास्त्र प्रमाण बता रहे हैं कर्म सद्भाव में प्रारब्ध से अतिरिक्त जन्मांतर का निमित्तभूत संचित कर्म रहता है ये बताया जा रहा है शास्त्र प्रमाण से तो कर्म से सद्भाव सिद्धिश्च तह रमणीय चरणा ततह शेषेण इत्यादि श्रुति तो ये कहते हैं कि जो हो पुण्य कर्म करके मनुष्य शरीर में सकाम पुण्य कर्म करके चले जाते हैं स्वर्ग में यजमान शरीर को छोड़ करके धूमयान मार्ग से स्वर्ग में गए और वहां जब तक पुण्य कर्म का फलोपभोग करके क्षय नहीं होता तब तक रहते हैं क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इस गीतावचन के अनुसार फिर स्वर्गलोक में निवास का निमित्तभूत जो पुण्य कर्म है वह समाप्त होने पर फिर उनकी पुनरावृत्ति होती है क्षि पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति यह गीता वचन भी कह रहा है का मतलब कर्म सद्भाव होगा तब न जन्मांतर होगा स्वर्ग में जाने के बाद देवता शरीर मिला तो वो हमेशा के लिए नहीं होता वो देवता शरीर भी छोड़ना पड़ता है जैसे मानव शरीर छोड़ना पड़ता है ऐसे देवता शरीर भी छूट जाता है जो स्वर्ग में जाते हैं उनका और फिर मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आकर के फिर से वेद अधिकारी ही बनेंगे ये कोई निश्चित नहीं है वो वेदाधिकारी भी बन सकते हैं और वेद अनधिकारी मनुष्य भी बन सकते हैं और मनुष्य से अतिरिक्त योनि में भी जा सकते हैं मतलब पृथ्वी पर फिर उनका जन्म होता है मृत्यु लोक में स्वर्ग से आने वाले लोगों का तो जन्म हो रहा है कार्य जन्म का निमित्त उनका विद्यमान है <क्ष्थ> तो जन्म का निमित्त होता है कर्म तो कर्म सद्भाव है ऐसा श्रुति बता रही है कहते हैं स्वर्ग से वापस आने वाले जो जीव हैं उनका भी यहां पर आने के बाद जन्म होता है किसी का मानव शरीर के रूप में जन्म होता है मनुष्य के रूप में वेदाधिकारी बनकर के आते हैं त्रैवर्णिक बनकर के आते हैं कोई फिर दूसरे वेद को न मानने वाले लोगों के यहां जन्म लेते हैं तो कोई जो पहले स्वर्ग में देवता थे वो यहां आकर के कुत्ता बिल्ली सूकर आदि भी बन जाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि स्वर्ग से आने वाले जीव सब के सब मनुष्य ही बने आस्तिक ही बने तो उनका फिर कहा जाता है कि कर्म सद्भाव है तभी तो ये विलक्षण विलक्षण जन्म हो रहा है। तो स्वर्ग में पुण्य कर्म का फलोपभोग स्वर्गीय सुख का अनुभव करने के बाद जब वापस आ रहे हैं उनमें से दो प्रकार के जीव हैं, कुछ रमणीय चरण है और कुछ कपूय चरण है रमणीय चरण में का अर्थ है कि पहले जो जन्म में किए हुए कर्म हैं, जिनका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ पहले जन्मों में हुआ है कर्म लेकिन फलोपभोग अभी नहीं हुआ स्वर्ग में तो केवल पुण्य का फलोपभोग हुआ और अब वापस आ रहे हैं तो उनमें से जिनका पुण्य शेष है कर्म शेष पुण्यात्मक जो मनुष्य लोक में आकर के मानव शरीर आदि में भोगे जा सकते हैं ऐसे पुण्य कर्म से हैं जिनके उन्हें कहा जाएगा रमणीय चरण उनका वेदाधिकारी मनुष्य के रूप में जन्म होगा और जो कपूय चरण है का मतलब कर्म शेष उनका पापात्मक है मनुष्यलोक में अन्य योनि में मनुष्य से इतर योनि में फलोपभोग करने योग्य पूर्व जन्म का कर्म संचित कर्म शेष है तो वह इस मनुष्य शरीर लोक में आकर के बन जाते हैं मनुष्य से अतिरिक्त जो पृथ्वी लोक में रहने वाली यौनिया है उस योनि में जन्म लेता हैं ऐसा श्रुति कहती हाँ तो वो जो फलोन्मुख होने वाला संचित कर्म है वह पुण्यात्मक है यदि तो मनुष्य बनेगा और पुण्यात्मक नहीं है पापात्मक है तो अन्य योनि में जाएगा हाँ, हाँ? वो के संकति के के संकति के संकति? हो जाती है इसलिए कि पहले संचित कर्म सारे के सारे ईश्वर दिखाते हैं कर्म की रिल और वो कर्म की रिल देखने के बाद जिन कर्मों का फलोपभोग करने के करना चाहता है वो उतने याद रहते हैं मरने वाले जीव को शरीर छोड़ते समय ही दिखाते हैं हाँ वो संचित भी देखेगा वर्तमान भी देखेगा सारे कर्म देखेगा और देख करके फिर जितनों को याद रखेगा उतने हो जाते हैं संचित कर्म क्या नाम प्रारब्ध कर्म और बाकी हो जाते हैं संचित कर्म और उन कर्मों का फलोपभोग ईश्वर देखते हैं कि कौन से शरीर में हो सकता है जो याद रखे हैं उसने भावी जन्म का प्रारब्ध बनाया है फलोन्मुख कर दिया है जिन कर्मों को फलोन्मुख करने का अर्थ है उनको याद रखना तो फलोन्मुख हो गए प्रारब्ध बन गए तो फिर ईश्वर देखते हैं कि इसने याद रखे हुए कर्मों का फलों को फलोपभोग चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से किस शरीर से भोगा जा सकता है इसका प्रारब्ध भावी उसी शरीर के प्राप्ति का संकल्प ईश्वर करता है कि इस जीव को ये शरीर मिल जाए तो जैसे ही ईश्वर ने संकल्प किया तो मरने वाले जीव को वो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर ये शरीर में रहते रहते ही भासता है और उसे वह मय के रूप में ग्रहण करता है वो अंतिम समय में वही यमयम वापिस मरण भाव है तो उसे पहले फलोन्मुख होते हैं कर्म फिर ईश्वर संकल्प करते हैं उसके भावी जन्म का और जैसे ही ईश्वर ने संकल्प किया तो फिर वो शरीर उसे दिखता है और जैसे शरीर दिखा तो उसे मय के रूप में पकड़ता है यही पदार्थ का स्मरण करना है भावी जन्म का स्मरण करना वैसे ही फिर उसका जन्म होता है कर्म के अनुसार स्मरण होता है ईश्वर संकल्प करते हैं ईश्वर के संकल्प के अनुसार वो शरीर को पकड़ता है तो ये कहा जा रहा है कि छांदोग्य श्रुति बता रही है कि तदय रमणीय चरणा ततः शेषेण तो ये इह रमणीय चरणा इन इस लोक में तो रमणीय चरण जो थे वे ततः शेषेन ततः शेषण में ततः शब्द से लेना स्वर्ग में जिन पुण्य कर्मों का फल फलोपभोग किया है उससे अतिरिक्त तत्शेष कर्म उसे माना जाएगा उससे अवशिष्ट कर्म वह यदि पुण्यात्मक हैं तो ऐसा जिन जीवों का है उन्हें कहा जाएगा रमणीय चरण और उसके फलस्वरूप ईह यानी अश्विन लोके मनुष्य लोके वो क्या करते हैं मनुष्य बनकर के आते हैं वे वेदाधिकारी मनुष्य बनकर के आते रमणीय चरण और जिनका शेष पापात्मक है कपूय चरण है वे वहाँ लिखा है स्वावा सुकरोवा इत्यादि योनि में चले जाते हैं इत्यादि श्रुति स्मृति भे तो श्रुति तो हैं और स्मृति भी बताई गई है क्षि पुण्य मर्ते लोगों विषय भाष्यकार आगे बता रहे हैं आपस्तंभ स्मृति को आपस्तंभ ऋषि के द्वारा रचित एक स्मृति है इसे आपस्तंभ स्मृति कहते हैं ऐसे मनुजी के द्वारा रचित मनुस्मृति हैं ऐसे अपस्तम्भ नाम के एक ऋषि हुए हैं उनकी उनके द्वारा रचित ग्रंथ को आपस्तम्भ स्मृति कहते हैं उसमें वे कर्मशेष बता रहे हैं कर्मशेष सदभाव तो श्रुति और स्मृति दोनों भी प्रमाण हैं वो तर्क प्रमाण से अलग है तो श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण से वेदांत मतानुसार प्रारब्ध से अलग संचित कर्म का अस्तित्व सिद्ध हो रहा शास्त्र प्रमाण से, स्मृति। इस अभिप्राय से लिखा कि कर्म से सद्भाव सिद्धिश्च सिब्द का अर्थ है निश्चय तो कर्म से सद्भाव निश्चय तद यह रमणीयचरण तत शेषेन निश्चित होता है। अब सैद्त तो इत्यादि का अवतरण है टीका में सू आनाबला पुण्यपाषाद अनुष्ठान न इति न जन्म श्यात क तद यमणीय चरणा इत्यादि श्रुतिया और स्मृतियां मात्र यह बता रही हैं कि प्रारब्ध कर्म से अलग पूर्व जन्मों में किया हुआ अनारब्ध फल कर्म भी है इतना मात्र न इससे निश्चय हो रहा है धर्मेण पापम अपनुदति इत्यादि वचनों के अनुसार वो जो संचित कर्म है माना जाएगा कि ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान रूप धर्मानुष्ठान है उससे वो संचित समाप्त हो जाएगा हाँ नित्य नैमित्तिक कर्म से पाप का क्षय होता है ये वेदांत का सिद्धांत है गीता कहती है योगिना कर्म कुरंती संगत त्यक्त आत्मशुद्धि है, आत्म है संचितगत पाप की निवृत्ति किलबिश की निवृत्ति किलबिश है यही पाप तो ही है हाँ, हाँ तो यानी धर्म से यानी नित्यनैमित्तिक कर्म से शुद्धि होती है ये हम लोग भी मानते हैं ना शुद्धि है अशुद्धि की निवृत्ति ये शुद्धि है चित्त शुद्ध होता है मल की निवृत्ति होती कहते ना मल क्या है मल है वही जब तक पाप रहेगा चित्त में तो संसार के प्रति आकर्षण होगा शुद्ध चित्त नहीं होगा तो पाप का निवर्तक हो जाता है ये नित्य कर्म का अनुष्ठान मल वो पाप ही है तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि संतु अनारब्ध फलानी पुण्य पापानी तो संचित अनारब्ध फल पुण्यपाप यानी संचित पुण्यपाप वो भले ही रहते हैं ये शास्त्र प्रमाण से निश्चित हुआ लेकिन तेषा नित्यादि अनुष्ठाने न क्षयात् तो नित्य निमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से इनका क्षय हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगी तो न जन्मांतरम इति शंकते। तो जन्म भर जो नित्य नैमित्तिक कर्म किया उससे संचित कर्म निवृत्त हुआ फल निवृत्त होने का अर्थ है फल आरंभक नहीं हुआ तो ये तो निवृत्त होना है और यदि वो फल का बन जाए, जन्म का बन जाए, अपना पर कराने के लिए तो फिर क्षय कहा हो गया क्षय तभी माना जाता है जब कर्म हुआ लेकिन उसका फल भोगना नहीं पड़ा धर्मानुष्ठान से वो समाप्त हुआ तो ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान रूप धर्मानुष्ठान है उससे ये क्षीण हो जाएगा संचित कर्म जन्म का आरंभक नहीं बनेगा इस प्रकार ये निमित्ता भाव सिद्ध हो जाएगा तो निमित्ता भाव होने से नैमित्तिक जो संसार है जन्मांतर है वो नहीं होगा तो मुक्त ही हो जाएगा बिना ज्ञान के ही ये मीमांसक शंका करते हैं कि सं अनारब्ध फलानी पुण्य पापा तेजा नित्यादि अनुष्ठान न क्षयात न जन्मांतरम शंकते शादेत कि शाद एक तो नित्य नैमित्ति तेजा क्षेप का इति। तो तदय रमणीय चरणा इत्यादि के द्वारा अनारब्ध फल संचित कर्म का निश्चित हुआ लेकिन वह भी मुमुक्षु शरीर छूटने पर भावी शरीर का आरंभक नहीं बनेंगे संचित कर्म अनारब्ध फल कर्म क्यों तो कहते हैं नित्य नैमित्तिकाणी तेषा क्षेपकाणी भविष्यंति तो नित्य नित्यनैमित्तिक कर्म जो जीवन भर मुक्षु ने किए वे संचित कर्म के तेषा मैंने संचित कर्म नाम क्षेपकाणी निवर्तक हो जाएंगे इस प्रकार की शंका यदि मीमांसक करते हैं तन्न इत्यादि से इस मीमांसकों की शंका का निराकरण किया जा रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तन्न इत्यादि तराकरण भाष्य का पुण्यन ना पुण्य ना नाश अविरोधा अन था अतिसंगा पाप्पी सर्वात्म पुण्यनाश्ये मान नास्ती पुण्यपापा पापाभ्या पापा जन्म दुर्वार तन्न तदीना तो कहते हैं निवर्त निवर्तक भाव विरोधी में होता है अंधकार और प्रकाश में विरोध होने के कारण विरोधी अंधकार का निवर्तक प्रकाश बन जाता है तो विरोधी में निवर्त्य निवर्तक भाव होता है निवर्त निवर्तक भाव के लिए आवश्यक है विरोध <coughs> तो संचितगत जो पुण्य कर्म है उनका और नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठान का आपस में कोई विरोध नहीं है क्यों विरोध नहीं है कि दोनों भी पुण्यात्मक होने से संचित गत पुण्य भी पुण्य है और नित्य नैमित्तिक कर्म भी पुण्य है तो पुण्यत्व रूपे ना दोनों में समानता होने से संचित गुण्य का अविरोधी ही नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान पुण्यत्व रूपे होने के कारण वह संचित गुण्य का निवर्तक नहीं होगा ये सिद्धांतिकार है निवर्त निवर्तक भाव बनने के लिए नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान तथा संचित पुण्य कर्म इनका नित्य नैमित्तिक क्या नीवर्त निवर्तक भाव बनने के नि� लिए आवश्यक है विरोध इनका आपस में विरोध नहीं है इसलिए नित्य नैमितिक कर्मानुष्ठान को संचित गत पुण्य का निवर्तक नहीं माना जाएगा ये लिखा कि पुण्य न पुण्य से न नास तो पुण्य न तो शब्द से लेना ये जो नित्य वर्तमान शरीर में मोमक्षु के द्वारा किया जाने वाला नित्य नैमितिक कर्मरूप पुण्य उससे पुण्य से अन्य संचित गुण्य से पुण्य से शब्द से लेना संचित गो पुण्य है उसका न नाश नाश नहीं होगा क्यों तो अविरोधात् पुण्य पुण्य का आपस में विरोध न होने से अन्यथा था अति प्रसंगात् यदि बिना विरोध के भी निवर्त निवर्तक भाव मानोगे तो अति प्रसंग होगा अतिव्याप्ति होगी जिस किसी को भी जिस किसी का निवर्त नि, निवर्तक मानना पड़ेगा तो निवर्त निवर्तक भाव के लिए जरूरी है विरोध संचितगत पुण्य का धर्मानुष्ठान के साथ विरोध न होने के कारण नहीं होगा निवर्तक नित्य निमितिक कर्म संचितगत पुण्य तो का तो कहा फिर पाप तो निवृत्त हो जाएगा तो कहते पाप में भी सभी के सभी पाप नित्यनिमित्तिक कर्म से निवृत्त तो होंगे ही ये निश्चय नहीं किया जा सकता नहीं हाँ कि वो तो नहीं हाँ नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही वो तो नहीं था था। नहीं ये होता है कि निषिद्ध कर्म न करें हम नहीं नहीं तो ये एक सिद्धांति कह रहे हैं कि पापस्या सर्वात्म न नाश तो पापस्या मानम पुण्यनाश्य तो पाप का भी सर्वथा नाश पुण्य से होता है इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, है? पुण्य न पापम अपुनुदति सामान्य रूप से मोटा मोटा पाप निवृत्त होता है यह बता रही है जो मल का उत्पादक वैराग्य में नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पाप है उतना मात्र नित्यनैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त होता है ये पुण्य न पापम अपनुति कह उससे अतिरिक्त पाप बचा रहता वो ज्ञान से निवृत्त होता इसलिए, नहीं तो फिर सारा का सारा नित्य निमित्तिक कर्म से ही निवृत्त होगा तो वो अधिकरण जो पहले गया है प्रथम पाद में उत्तर पूर्वाघयो हो अश्लेष विनाश हो ये आ, जो पूर्व अघ है उसका विनाश होता है अघ कहते हैं पाप को किससे तद अभिगम तो तद अगम है ब्रह्म का आत्मरूप रूप से अनुभव तो ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होने पर आ, उत्तर पूर्व उत्तर पाप का अस्लेश और पूर्व पाप का विनाश जो श्रुति बता रही है वह श्रुति कोई जरूरी नहीं होगी फिर क्षीयते चाष्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टि परावरे उसमें कर्म शब्द से कुछ पाप भी हैं वे समाप्त हो जाते हैं ज्ञान से इसलिए कर्म सबको निवृत्त नहीं करता नित्यानित्य वस्तु विवेक जो वैराग्य का हेतु है कर्म फल के प्रति उस विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जितना पाप है उतना कर्म से निवृत्त होता है इसलिए शुद्धि की भी एक कई एक प्रकार होते हैं ना प्र शुद्धि का तारतम्य होता है निष्काम कर्म से भी शुद्धि होती है उपासना से भी शुद्धि होती है श्रवण आदि से भी शुद्धि होती है और ज्ञान से भी शुद्धि होती है इसलिए सब दोष सभी से निवृत्त नहीं होते पानी यहाँ भी हैं सब जगह हैं लेकिन उस पानी में और हमारे बीच में जो कई एक आवरण है उन आवरणों को हटाने के लिए अलग अलग साधन होते हैं मिट्टी है यदि सामान्य तो उसको तो फावड़े से हटा दिया जाता है फिर थोड़ा बहुत मोरम जैसा आता है तो उसको कुदाली से ये हटा दिया जाता है खोद करके और फिर उससे भी ज़्यादा मजबूत आता है आवरण सबल आदि से और उससे भी ज़्यादा मजबूत आता है तो मशीनें लगानी पड़ती हैं चट्टानों को दूर करने के लिए और वो सारे आवरण से रहित होता है जब जल तब हम उसे मोटर से खींच सकते हैं या बाल्टी से खींच सकते हैं प्राप्त कर सकता है तो ऐसे अलग अलग पर्ते हैं ना अशुद्धि की भी वो तो सब एक से ही निवृत्त नहीं होता है। तो पापस्यापी सर्वात्मना पुण्यनाश्य मानम नास्ती तो पाप की सर्वथा निवृत्ति पुण्य से होगी इसका ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से संचित पुण्य अभ्याम जन्मांतरम दुर्वार इत्या तन्न इत्यादिना इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से निवृत्त नहीं हो पाया जो पाप वह पाप और पुण्य तो निवृत्त होगा ही नहीं वह पुण्य और नित्य कर्म से निवृत्त नहीं हो पाया जो पाप वो पाप ये जन्मांतर के आरंभक होंगे उस प्रकार का जीवन जीने वाले मुख फूके भी जन्मांतर के आरम्भ के संचित कर्म होने के कारण उसका जन्मांतर होगा भाव ही होगा इस अभिप्राय से कह रहे हैं इत्यादि त्यादि इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण